तीसरा प्रश्न भगवान मैं एक युवती के प्रेम में हूं आप प्रेम के गीत गाते हैं तो मन को अच्छा लगता है हालांकि मैं जानता हूं कि आप किसी और ही प्रेम के गीत गा रहे हैं फिर भी मैं उसे अपना ही प्रेम समझ के प्रसन्न हो लेता हूं मैं आपके भी प्रेम में हूं अब मैं क्या करूं सब छोड़ छाड़ कर सन्यास में डूबूं, या फिर आप जैसा कहें मेरी उम्र अभी केवल 26 वर्ष ही है सुरेंद्र मैं जो कहता हूं उसको तो तुम ठीक वैसा का वैसा तब समझ पाओगे जब तुम ठीक उस चैतन्य की दशा को उपलब्ध हो जाओगे जहां मैं हूं उसके पहले भूल चूक स्वाभाविक है मैं कहूंगा कुछ तुम समझोगे कुछ इसको बहुत बड़ी समस्या ना बनाना मैं पुकारूंगा पहाड़ों से तुम सुनोगे अपनी घाटियों से और पहाड़ से आती आवाज घाटियों तक पहुंचते पहुंचते बहुत रूपांतरित हो जाती उसका बहुत अनुवाद हो जाता कई अनुवाद हो जाते तो मैं जब प्रेम के गीत गाऊंगा तो स्वभावतः तुम जिसको प्रेम समझते हो और तुम किसको प्रेम समझते हो वो जो तुमने हिंदी फिल्मों में देखा है तुम्हें और प्रेम का पता भी क्या है और तो प्रेम की कहीं कोई शिक्षा मिलती नहीं फिल्में देख आते हो उन्हीं से तुम प्रेम की शिक्षा लेते हो और मजा यह है कि फिल्म में जो लोग प्रेम का अभिनय कर रहे हैं उनको मैं भलीभांति जानता हूं उनमें से बहुत यहां आते उनको प्रेम का कोई पता नहीं वो सिर्फ प्रेम का अभिनय जानते उनकी जिंदगी में खुद भी प्रेम नहीं घट रहा है उनकी जिंदगी में प्रेम बड़ा मुश्किल ये जान के तुम चकित होगे सारी दुनिया के अभिनेता और अभिनेत्रियां प्रेम के संबंध में बड़े असफल लोग हैं पश्चिम की बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री मर्लिन मनरो ने आत्महत्या की भरी जवानी और कारण कितने प्रेमी उसे उपलब्ध थे एरे गहरे नथू खैरों से लेके अमेरिका का राष्ट्रपति कैनेडी तक सब उसके प्रेमी तो भी वो प्रेम से वंचित थी प्रेमियों की भीड़ से थोड़ी प्रेम मिल जाता है प्रेम तो एक आत्मीयता का अनुभव है एक अंतरंगता का अनुभव है प्रेम तो बड़ी कोमल घटना है मनरों को हजारों प्रेमी थे लाखों पत्र लिखने वाले थे और फिर भी मरी आत्महत्या कर ली और कारण जो दे गई आत्महत्या का वह यह था कि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है मैंने प्रेम नहीं पा सकी जीकर भी क्या करूं इनसे तुम प्रेम सीखोगे फिल्में तुम्हें प्रेम सिखा रही जहां प्रेम का कुछ भी नहीं है जहां प्रेम का कोई अनुभव नहीं या तुम ऐसे कवियों के गीतों से प्रेम सीखते हो जो प्रेम नहीं कर पाए और गीत गागा के मन को समझा रहे हैं। जिनके जीवन में प्रेम तो नहीं घटा तो किसी तरह गीत गागा के सांत्वना ले रहे हैं अक्सर ऐसा होता है मनोवैज्ञानिक इस संबंध में राजी कि जो लोग बहुत ज्यादा प्रेम के गीत गाते हैं ऐसे कवि अक्सर वे ही लोग हैं जिनके जीवन में प्रेम नहीं घटता प्रेम नहीं घटता तो उसकी कमी को कैसे पूरी करें गीत गा गा के पूरी कर लेते मैं प्रेम की बात करूंगा तो मेरे प्रेम की बात कर रहा हूं तुम प्रेम की बात समझोगे तो तुम्हारे प्रेम की बात समझोगे फिर अभी तुम्हारी उम्र भी क्या और इस उम्र में मैं ये भी ना कहूंगा कि तुम किसी युवती के प्रेम में हो तो कुछ गलती में हो न होते तो कुछ गलती होती क्योंकि वह अस्वाभाविक होता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है स्वभाव का मेरे मन में अति सम्मान है प्रकृति मेरे लिए बस परमात्मा से एक कदम नीचे बस एक कदम और प्रकृति के ही ऊपर सवार होकर कोई परमात्मा तक पहुंच सकता और कोई उपाय नहीं क्योंकि प्रकृति सीढ़ी उसके मंदिर की सीढ़ी तुम कहते हो मैं एक युवती के प्रेम में हूं आप प्रेम के गीत गाते हैं तो मन को अच्छा लगता है हालांकि मैं जानता हूं कि आप किसी और ही प्रेम के गीत गा रहे फिर भी मैं उसे अपना ही प्रेम समझ के प्रसन्न हो लेता हूं ऐसा ना करो ऐसा धोखा ना दो तुम्हारा प्रेम भी मुझे स्वीकार है मगर तुम जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं उसको अपने प्रेम के साथ एक मत करो ताकि तुम्हें विकास का अवसर रहे एक तारा रहे आकाश में जगमगाता तुम्हारा प्रेम मुझे अंगीकार है तुम्हारा प्रेम सुंदर है शुभ है लेकिन प्रेम की अभी और भी ऊंचाइयां हैं और भी मंजिलें हैं प्रेम के भी और भी निखार है मेरे प्रेम को और तुम्हारे प्रेम को अगर तुमने एक ही कर लिया तो तुम्हारे जीवन में लक्ष्य खो जाएगा फिर गति ना हो सकेगी विकास ना हो सकेगा मैं तो तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करता हूं पहली सीढ़ी मगर अभी मंदिर की बहुत सीढ़ियां हैं और फिर मंदिर है और मंदिर में विराजमान प्रेम रूपी परमात्मा है वहां तक चलना है तो वैसा धोखा अपने को मत देना सांत्वना मत देना आदमी अपने को धोखा देने में बहुत होशियार आदमी दूसरों को धोखा देने की बजाय अपने को धोखा देने में ज्यादा होशियार है और कारण भी है दूसरे को धोखा दोगे तो दूसरा बचने की कोशिश भी कर सकता है अपने को ही धोखा दोगे तब तो तुम बिल्कुल असहाय हो गए बचने को तो कोई है ही नहीं वहां धोखा ही दे रहे हो तुम खुद को तो कौन बचे किससे बचे फितने की नदी में नाव खेता हूं मैं धोखे की हवा में सांस लेता हूं मैं इतने कोई दुश्मन को भी देता नहीं जुल्फ जितने खुद को फरेब देता हूं मैं दुश्मनों को भी कोई इतने धोखे नहीं देता जितना आदमी अपने को दे लेता है आखिर दुश्मन तो सावधान होता है दुश्मन अपनी सुरक्षा करता है तुम तो बिल्कुल असुरक्षित हो और अगर तुम खुद ही धोखा देने को तैयार हो अगर तुम खुद ही अपनी जेब से पैसे चुरा रहे हो तो कौन रोक सकेगा कैसे रोक सकेगा और यह चलता है बड़ी तरकीब से चलता है हम अपनी जीवन अवस्था को सर्वांग सुंदर मान लेते फिर कुछ करने को नहीं बचता तुम जैसे हो नैसर्गिक हो मगर निसर्ग के भी और आयाम है बीज नैसर्गिक है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि बीज अब बीज ही रह जाए बीज को वृक्ष भी होना है वृक्ष भी नैसर्गिक है इसका यह अर्थ नहीं कि वृक्ष वृक्ष ही रह जाए वृक्ष को भी फूल भी खिलाने फूल भी नैसर्गिक है मगर इसका यह अर्थ नहीं कि फूल फूल ही रह जाए फूल को सुगंध बढ़ बन के आकाश में उड़ना भी जब तक बीज कंकड़ पत्थर जैसा दिखाई पड़ने वाला बीज अद्रश्य सुवास बन के आकाश में ना उड़ने लगे तब तक तप्त मत होना तब तक सांत्ना मत खोजना तुम्हारा प्रेम बीच की तरह मेरा प्रेम जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं सुवास की तरह तुम्हारे बीच से ही आएगी वह सुवास इसलिए तुम्हारे बीच का निषेध नहीं है विरोध नहीं अंगीकार है स्वीकार है स्वागत है लेकिन उस पर समाप्ति भी नहीं मेरे साथ दो भूलें हो सकती एक तो भूल यह कि तुम समझ लो कि तुम्हारा प्रेम ही बस अंत कुछ लोग ऐसी भूल करेंगे कर रहे और दूसरी भूल कि मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं उसमें तुम्हारे प्रेम को कोई जगह ही नहीं तुम्हारे प्रेम के विपरीत है मेरा प्रेम वैसी भूल भी सदियों से होती रही वैसी भी भूल कुछ लोग कर रहे हैं मैं जो कह रहा हूं वो दोनों से भिन्न बात है तुम्हारा प्रेम मेरे प्रेम में समाहित है तुम्हारा प्रेम मेरे प्रेम में एक अंग है लेकिन तुम्हारा प्रेम और मेरा प्रेम एक ही नहीं है ऐसा समझो कि एक वर्तुल खींचो तुम बड़ा और उसमें एक छोटा वर्तुल खींचो तुम्हारा प्रेम छोटे वर्तुल की भांति है छोटा वर्तुल बड़े वर्तुल में है लेकिन बड़ा वर्तुल छोटे वर्तुल में नहीं है ऐसी बात तुम्हें स्पष्ट रहे तो भूल नहीं होगी चूक नहीं होगी और कभी भी निंदा मत करना इस बात की मेरे प्रेम में पड़े हो इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम जिसके प्रेम में हो उसे छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाओ मेरा संन्यास छोड़ने भागने पलायन का सन्यास नहीं और अगर तुम्हारे हृदय में किसी युवती के प्रति प्रेम है तो बुरा नहीं है कुछ होना ही चाहिए परमात्मा ने ऐसा चाहा है इसलिए हो रहा है यह तुम्हारा कोई कृत्य नहीं है यह तुम्हारी प्रकृति की सहज अभिव्यक्ति है इंसाफ बुतों की चाह देने वाले हुस्न उनको मुझे निगाह देने वाले किस मुंह से मुझे हस्र में देगा ताजी दिल को हवी से गुनाह देने वाले ठीक है परमात्मा से कह देना अब जब मिलना हो कभी हस््र के दिन कयामत के दिन जब परमात्मा से मिलना हो तो कह देना इंसाफ न्याय करो इंसाफ बुतों की चाह देने वाले तुमने ही तो सुंदर मूर्तियों का प्रेम पैदा किया था इंसाफ बुतों की चाह देने वाले हुस्न उनको, मुझे निगाह देने वाले और तुमने ही तो सुंदर लोग पैदा किए थे सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष सुंदर फूल सुंदर पक्षी सुंदर चांदारे तुमने ही तो सौंदर्य पैदा किया था और मेरे भीतर निगाह पैदा की थी सौंदर्य को देखने की दृष्टि पैदा की थी अब अगर मेरी निगाह सौंदर्य के प्रेम में पड़ गई और बंध गई तो कसूर किसका है इंसाफ चाहिए किस मुंह से मुझे, मुझे हसर में देगा ताजीर दिल को भविष्य गुनाह देने वाले और अगर वासना पाप है तू भी देने वाला तू है तू मुझे कैसे दंड देगा क्योंकि तूने ही तो वासना दी, तूने ही सौंदर्य बनाया तूने ही निगाह थी और तूने ही प्रेम में पड़ने की क्षमता थी घबराओ मत तुम्हारा प्रेम कोई पाप नहीं इसलिए छोड़ने का कोई सवाल नहीं हां तुम्हारा प्रेम अंत भी नहीं तुम्हारे प्रेम से भी बहुत ऊंचे जान तुम्हारे प्रेम को भी बहुत ऊंचे जाना कीचड़ से कमल तक की यात्रा करनी है तुम्हारे प्रेम को और मैं तुमसे ना कहूंगा कि सब छोड़ छाड़ के तुम मुझसे पूछ रहे हो अब मैं क्या करूं सब छोड़ छाड़ के सन्यास में डूबू या फिर जैसा आप कहें तुम अगर अभी सन्यास में डूब भी जाओ सब छोड़ छाड़ के तो डूब ना सकोगे न्यास के लिए एक परिपक्वता चाहिए उम्र का ही सवाल नहीं है क्योंकि शंकराचार्य 9 वर्ष की उम्र में सन्यासी हो गए लेकिन जन्मों जन्मों की परिपक्वता पीछे होगी बुद्ध उन्तीस साल के थे तब सब छोड़ छाड़ के जंगल चले गए जन्मों जन्मों की परिपक्वता होगी लेकिन साधारणता जल्दी की कोई जरूरत नहीं अभी तुम संन्यास भी लो, ले लोगे तुम परमात्मा की भी याद करोगे तो भी परमात्मा की याद में तुम्हारी प्रेसी की याद झलक झलक जाएगी तुम प्रार्थना करोगे लेकिन प्रार्थना में कहीं तुम्हारा हृदय जो प्यासा रह गया प्रेम का वो रोएगा बड़ी भोर चुन्ने आती हो फूल श्वेत परिधान में पारिजात दालान में मिटता नहीं अंधेरा पूरा पूरा हो पाता ना उजेला बीच रात के और सुबह के जो होती हो ऐसी बेला दिन सुबह जाता तुम्हें देखकर पहले पहल विहान में पारिजात दालान में ठीक देहरी पर हो वह की भीतर खड़ी न बाहर आई अभी अभी कैसोरी गया है आई नहीं मगर तरुणाई परिचय नहीं हुआ है अब तक रूप और अभिमान में पारिजात दालान में निरंजन सा दीप करता कर्पूरी कोमारी तुम्हारा प्यार और पूजा दोनों के ठीक बीच वह भाव हमारा मैं ईश्वर का ध्यान लगाता तुम आती हो ध्यान में पारिजात दालान में अभी तुमसे से सुरेंद्र छोड़ छाड़ के सब आ जाओ तो ऐसी अर्चन होगी मैं ईश्वर का ध्यान लगाता तुम आती हो ध्यान में पारिजात दालान में जल्दी की जरूरत नहीं और प्रेसी परमात्मा के विपरीत नहीं प्रेसी से द्वार जाता है परमात्मा तक खूब प्रेम करो प्रेम को परिशुद्ध करो घृणा से क्रोध से ईर्षा से वनस्य से क्रोध को सब तरह से शुद्ध करो तो करुणा बन जाए और काम को सब तरह से शुद्ध करो तो राम बन जाए और तुम अगर अपने प्रेम को जिसे तुम अभी प्रेम कहते हो शुद्ध करते चले जाओ तो एक ना एक दिन जिसे मैं प्रेम कहता हूं वह प्रेम बन जाएगा ना तो कहीं छोड़ो ना कहीं भागो परमात्मा जो अवसर दे उसका उपयोग करो मैं जीवन का रूपांतरण सिखाता हूं पलायन नहीं बाहर आई गुल अफसानियों के दिन आए उठाओ साज गजल खुआ के दिन आए निगा शौक की गुस्ताखियों का दौर आया दिल खराब की नादानियों के दिन आए निगाह हुस्न, खरीदारियों पे मायल है मताएं शौक की अरजानियों के दिन आए मिजाज अकल की नासाजियों का मौसम है जुनून की सिलसिला जुबानियों के दिन आए सिरों ने दावते आसुफगी का कस्त किया दिलों में दर्द की मेहमानियों के दिन आए चिरागे लाला और गुल की टपक पड़ी हैं लमें चमन में फिर सरर अफसानियों के दिन आए बहार बाई से जामियत चमन न हुई समी में गुल की परेशानियों के दिन आए उधर चमन में जरे गुल लुटा उधर तांबा हमारी बेसरों सामानियों के दिन आए तुम्हारी जिंदगी में प्रेम की घड़ी आई है बाहर आई गुल फसानियों के दिन आए उठाओ साज गजल ख्वानियों के दिन आए भागो मत बजाओ बांसुरी कि बजाओ सितार कि ले लो अलगोजा गीत गाओ जीवन के जीवन के आनंद के प्रेम करो जी भर के प्रेम करो क्योंकि इसी प्रेम से परिपक्वता आएगी इसी प्रेम से तुम्हें समझ आएगी कि एक और भी प्रेम है जो इसके पार है इसी प्रेम को कर, -कर के दिखाई पड़ेगा कि यह प्रेम तो क्षण भंगुर पानी के बबूले जैसा अभी बना अभी मिटा इसी प्रेम से स्वाद लगेगा उस प्रेम का जो शाश्वत है यही प्रेम धीरे धीरे तुम्हें एक दिन परमात्मा की देहरी तक ले आएगा निश्चित ले आता है ऐसा ही बुद्धों का सदा का अनुभव है बहराई गुलफसानियों के दिन आए उठाओ साज गजल खुआ के दिन आए डरो मत भयभीत ना हो जीवन के किसी भी अनुभव से कभी भयभीत मत होना क्योंकि जो भी भयभीत हो जाता है वो पक नहीं पाता वह समृद्ध नहीं हो पाता जीवन के सब रंग भोगो जीवन के सब ढंग जियो जीवन के सारे आयाम तुम्हारे परिचित होने चाहिए बुरा भी जानो भला भी जानो रातें भी और दिन भी बाहर भी और पतझार भी ऐसे ही पथझार और बहारों के बीच चुनौतियों को झेलते झेलते एक दिन तुम्हारे भीतर उस प्रेम का आविर्भाव होगा जिसे परमात्मा प्रेम कहे और यही तो कठिनाई है कि इतने थपेड़े झेलने को लोग राजी नहीं तो फिर वह परम अनुभूति भी हाथ नहीं आती प्रेम पंथ ऐसो कठिन क्या कठिनाई है यही कि तूफान झेलने पड़ते आंधिया झेलनी पड़ती अंधर झेलने पड़ते खड्डों में गिरना पड़ता है बहुत बहुत बार भूल चुके करनी होती बहुत बहुत बार पछताना होता है सारे पश्चाताप भूलें भ्रांतियां इन सब की अग्नि में गुजर कर ही तुम्हारा सोना कुंदन बनेगा सुरेंद्र बाहर आई गुल फसानियों के गुल अफसानियों के दिन आए उठाओ साज गजल खुआ के दिन आए निगाह शौक की गुस्ताखियों का दौर आया दिल खराब की नादानियों के दिन आए निगाह हुन खरीदारियों पे मायल है मताए शौक की अरजानियों के दिन आए मिजाज अकल की नासाजियों का मौसम है जुनून की सिलसिला जुबानियों के दिन आए सिरों ने दावते आसुफ्तगी का कस्त किया दिलों में दर्द की मेहमानियों के दिन आए चिरागे ला लाओ गुल की टपक पड़ी हैं लवें चमन में फिर सरर अफसानियों के दिन आए बहार बाइस जामियत न हुई समी में गुल की परेशानियों के दिन आए उधर चमन में जरे गुल लुटा उधर तांबा हमारी बेसरो सामानियों के दिन आए आज इतना है